श्री श्री श्रीरामकृष्णकमृत दक्षिणेशरे सितह, तथा सनठने स्थाने द्वितय परिच्छेद श्री प्रभो तपस्या प्रभो पर्यना भावी महातीर्थ प्रभो श्रीरामकृष्ण नह्वताख्यवाद्य पार्ष्ते मैं दंडास्तति तद्वाद्यशाला अलिंद से अंतराले उपविश्येष्ट्या अंतराल महत चिंताया निमन किं सग भगविता निरता श्री प्रभुझाऊ तरुतलम आगछत मुखं प्रक्षाल्य तत्रागत्य संसितः, तग्य पदभ्या किम्भो अत्र अथि तव शीघ्र भवत कि साधनाभ्यात कोपी वेद विस्म सन सी प्रभु पश्यम न्यक्तासन श्री श्रीरामकृष्ण कालस्ते समपस तु अंड प्रस्फोट समये सहग डिंब न कोटिर मया स्ारयती कॉटिर्मरिया कॉटिर्मिया पूर्व निर्देशी इत्युक्त्वा श्री प्रभु मणेकोटि पुनः सूचयास सर्वरव महती तपस्या सामचरणी तो न मया तो भूयान क्लेश सहनीय आसत मृतस्तूप उपाधानी अहम शयान अजानतो दीनानी दीनाता कवल मातर मैं मया रुदीत च श्री प्रभु मणिश्री प्रभुसविधे वर्षद्वय आयाति संगलतवा प्रभुस्थ क्वचि क्वचि आंगलभद्रह आख्यात महाविद्याल अयनवान्द्वाहम कर तथान विदुषा प्रवचनश्रवण आंगलदर्शन च रुचिमान। विज्ञाध्युचि परी प्रभो समुपगमना पाश्चात विपस्थिता पुस्तक आंग्ल भाषाया अभाषाया प्रवचना विरसानी तेन प्रतीता कवल रात्रि दिवस श्री प्रभोदर्शन तथा तस्मुखवचन श्रवण तस्मेंचते संप्रति स श्री प्रभोरेक वचन सद विमृशति श्री प्रभुर्वदने न ईश्वर साक्षात्कारोंटते पुनरपी अवदत् ईश्वरदर्शनमें मनुष्यजीवनोदेश्य श्रीरामकृष्ण किंचि सती कोपी वेतत या एकादशी व्रत यापनीय यूएं स्वजना आत्मियाह अन्यथा कुतो तो भूरी आगमनमं ते सिया की आकर्णयन राखाड़मश्य अतिब्रजमंडल आस्त नरेन्द्र अतुच्चकोटिकानंद सीदिबास्व सीय मधुर भदी दृक्षापी अस्त सांगो पांगो तुलसी पूर्वक सांगोपांगो सेवा। उपाति कर्वा पांगम सांगोपांगम्रक्ष न भावेन भावन अने चुषा पूताशी दशा आसी सर्वमेव प्राकृत लोचन इन तो भाव गोचरं भवती। प्राकृत सांगो पांग सर्वं भावोचर प्राकृतनेंगसर्व गौरामश्यम तुम्वी दृष्टर इवासी इव बलरामो दृष्टव कंचि प्रेक्ष कथम झटि उठाई किं बहुकालान आत्मीयदर्शनाव मातरम अवदम जननी भक्ता मम प्राण तान माम प्रापय यन मनसा मया तदेवा घटत यदमसा चिंत मै तदैवाघटत पंचवट्यालसानन व्यच्ञ्यानम आचर वंशखंडे वेष्टी निर्मात महती इक्ष संजाता तत परमेव अपश्यम उश्रवण कतिपय वंशंडुँ किंचितिद पंचवटीम अभीत सदी देवाल कचन वाहक आसी स नृत्य आगम्य वार्तावस्थ सम भव सपरिया अवदम्मा मम भारं भारो गृह माता ऐसा मे नास्ति साम्यम नास्तव स्वयम उदहामच तत्संग शुश्रूषु भक्ता प्राशयुम गा कोप्त किंचित्व एक कथम संपद्येत मतस्वेक महाजनम पृष्ठपोषक विधे अतः तृतीयकर्ता एवत्न कृत पुनरपूप मं तो सन्तान न जाएत परा कश्चि शुद्धभक्त बा मै सह ठेत ताद तनय मह्य दस्दरा खाला ये ये आत्मीया केचन अंश केचन कलाह, कला प्रभु पुनः मास्टर प्रति ग मटर्महाशय सहचरस्ति न कस्चिस्त प्रभु सहाय तेन सह नाना कथा नाक पूर्वकथा अद्भुतमूर्तिदर्शन वट विटप्रीरामकृष्ण मटर्महाशं प्रति पश्य एक पशा कालिगृहत पंचवटी यवद अद्भुत विग्रह कि विश्वासो भवती। मास्टर महाशयो तस्थव। मटर्महशयतस्थ सचवटी शाखा तो स्थापय श्रीरामकृष्ण शाखेय पतिते पश्यसि कि मास्टर महाशयह, एक अधस्ता उपावर्मशयरुणशाखा विभज्य अहे स्थित श्रीरामकृष्ण सहाय कथम मटर्महाशय दर्शना सर्वस्व एक महातीर्थ स श्रीरामकृष्ण सहाँ कीदेश तीर्थ किटी सदृश पेनेट महासमो राघवपंडित महोत्सव प्रभु श्रीरामकृष्ण प्राप्रीवर्षम एक महोत्सव दृष्टुम ग्छति तथा संकर्तन मध्ये प्रेमंदेन नृत्य यहां श्रीगौरांगोभक्ताह्वान निशम्य स्थर्य रक्षिम असमर्थ सन स्वयम आगम्य संकर्तन मध्ये प्रेमूर्ति प्रदर्शयती